ऋग्वेदीय ऐतरे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध दिखाने के लिए प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ का सिंहावलोक न्याय से स्पष्टीकरण कर रहे हैं इसे फिर दृष्टिपात कर रहे हैं उस पर प्रथम अध्याय में कई एक अर्थ का प्रतिपादन हुआ उनमें से सभी अर्थ में प्रथम अध्याय का तात्पर्य माना जाए या कोई एक विशेष अर्थ है जो प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय है इस प्रकार का संशय होने पर उसका निवर्तक यथार्थ निर्णय रूप फल के साधन साधनभूत विचार का ारंभ यहां पर हुआ है भाष्य में तो भाष्य में बताया गया कि जगत को बना करके जगत का जो सृष्टा है वही प्रविष्ट हुआ प्राणादिमत शरीरों में वह जो प्रवेश वाक्य है उसका तात्पर्य जो उसके शक्ति संबंध से प्रतीयमान अर्थ है अर्थ जिसको कहा जाता है सीमा का विदारण करके ये तया द्वारा प्राप्त ये जो वाक्य है सीमा का विदारण करके याने मूर्धा का विदारण करके शरीर सभी शरीरों में प्रवेश बताने वाला जगत श्रष्टा का इसका शरीर मूर्धा विदारण एवं आपका ये जो प्रवेश है इन दोनों में युक्तता प्रतीत हो रही है मूर्धान विदार्यतया द्वारा प्राप्त इस वाक्य का वाचार्थ अयुक्त प्रतीत हो रहा है युक्तिरुद्ध प्रतीत हो रहा है इस प्रकार की शंका पहले सर्वगत सर्वात्मनः इत्यादि से की गई भाष्य में कल आई थी और इसका समाधान करने के लिए सिद्धांती दो विकल्प करके शंका करने वाले से पूछते हैं कि आपको मूर्धानम विदार्य एतया द्वारा प्राप्त इस वाक्य में अनुपन्न अर्थत्व की प्रतीति क्यों हो रही है शंका वाक्य की तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं कल पूर्व पक्षी ने कहा था कि जगत सृष्टा अशरीर होने से विदारण नहीं कर सकता विदारण करने वाला शरीर होता है जैसे काष्ट विदारण करने वाला काष्ट क्षेत्र विदारिता वह सशरीर है ऐसे सीमा का विदारण करने के लिए जगत सृष्टा को सशरीर होना चाहिए लेकिन उसका शरीर नहीं है तो सीमा का विदारण भी नहीं कर पाएगा और वह जो जगत का सृष्टा है व्यापक होने से ऐसी कोई संसार में वस्तु है नहीं जो उससे अप्रविष्ट हो जिस वस्तु में पहले से जगत सृष्टा परमात्मा न हो ऐसी कोई वस्तु है नहीं तो जहां जैसे आकाश का कहीं पर भी प्रवेश नहीं होता है क्योंकि वो सर्वत्र विद्यमान है ऐसे जगत सृष्टा भी सर्वत्र विद्यमान होने से जगत सृष्टा में अनुपपत्ति है प्रवेश की भी व्यापक और अशरीरत्वात सीमा विदारण मूर्धा विदारण की भी अनुपपत्ति है ये जो शंका की गई पूर्व पक्षी के द्वारा इसका समाधान करने के लिए सिद्धांति पूर्वपक्षी से पूछते हैं ननु इत्यादि से ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका को देखिए किम प्रतीयमार्थे असंगतत्व विवक्षितार्थे ये दो विकल्प किए सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी से पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण करने के लिए ये पूछा जा रहा है कि किम प्रतीयमार्थे असंगतत्व असंगतत्वम यानी अयुक्तत्व पूर्व पक्षी ने कल कहा था ना कि आत्मन एकत्वम उक्तम तद अयुक्त असंगतार्थत्वात ये जो पूर्व पक्षी का अनुमान है आत्म एकत्व में अनुपपत्ति बताने वाला युक्तत्व का तो अर्थ होता है उपपन्नत्व अयुक्तत्व का अर्थ निकलेगा अनुपपन्नत्व। तो उसे अनुपपन्नत्व का अनुपपन्न को कहा जाता है असंगत अनुपपन्नत्व का अर्थ निकलेगा असंगतव अयुक्तत्व असंगतत्व अनुप अनुपन्न ये पर्यावाचक शब्द है तो किम प्रतीयमाथे असंगतत्व ये प्रथम विकल्प है मूर्धान विदार्यतया द्वारा प्राप्त इस वाक्य का जो प्रतीयमाथ है यानी वाच्यार्थ है प्रतीयमानाथ है शक्ति संबंध से ज्ञात होने वाला अर्थ उसे शक्यार्थ कहो वाच्यार्थ कहो अभिधेयार्थ कहो तो इसलिए प्रतीयमान अर्थ एक अर्थ निकलेगा जो शक्ति संबंध से अवगत होने वाला अर्थ है उस अर्थ में आप अयुक्त अयुक्तत्व की शंका कर रहे हो उस अर्थ को आप असंगत बता रहे हो उत यानी अथवा विवक्षितार्थे या विवक्षित अर्थ को असंगत बता रहे हो दो में से आप किसे अयुक्त बता रहे हो विवक्षित अर्थ होगा तात्पर्य विषय भूत अर्थ तात्पर्य विषयभूत अर्थ में अयुक्तता है या प्रतीयमान अर्थ विषय को अयुक्तत्व दिखाना चाहते हो आप इनमें से प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं आद्य इत्यादि से उसका उत्थापन करके निराकरण किया जाएगा तो सर्वस्यापि सर्वस्यापि असंगतार्थत्वेन नच असंगता वेद इति अभिप्रेत्य आह ननु इति तो आ तो आद्य का मतलब है प्रथमे विकल्पे प्रथम विकल्प है प्रतीयमान अर्थ में असंगतत्व इस विकल्प में विकल्प को स्वीकार करने पर शर्वस्यापी शर्वस्यापी तो कहते सर्वी असंगता सर्वस्यापि अप्राम्यम सैत तो सर्वस्यापि मैंने सर्वस्यापी वेदवाक्य समस्त वेदवाक्य और स्मृति स्मृतिवाक्य को भी ले लेना सर्वस्व शब्द से कोई संकोचक न होने से प्रमाणत्व रूपे प्रसिद्ध जो श्रुति स्मृति वाक्य है उनको सर्वशब्द से लीजिए तो सर्वस्यापी श्रुति स्मृति वाक्यस्य ऐसा अर्थ निकलेगा असंगतावे न तो असंगत अर्थक हो जाएगा तो सर्वस्यापी अप्रामाण्यम तो श्रुति स्मृति शब्द मात्र अप्रमाण हो जाएगा यह आपत्ति आएगी क्यों तो तृतीयांत पूर्व में हेतु बताया सर्वस्यापी असंगता श्रुति वाक्य तथा स्मृति स्मृतिवाक्य सभी के सभी असंगतार्थक ही है अनुपपन्नार्थक ही है जैसे आपको मूर्धानम विदार्यतया द्वारा प्राप्त यह वाक्य अनुपपन्नार्थक प्रतीत हो रहा है ऐसे वेद के प्रतिमान अर्थ में सभी के सभी वाक्य अनुपन्न ही प्रतीत होंगे उनमें अनुपन्न अनुपपन्नार्थकत्व ही होने के कारण सब के सब हो जाएंगे अप्रमाण ही श्रुति भी स्मृति भी इसलिए नच वेदस्य वेद तद युक्त इति अभिप्रेत्य आह ननु यहा वेद से लिखा है कि दूसरे ये कैलाश की पुस्तक में तो वेदस्य है श्रृंगिरी वाले में टीका में न तो से ऐसा लिखा है कि प्रवेशवाक्य से लिखा है।, है टीका नहीं है उसमें अच्छा तो नच वेदस्य वेद से तद अभिप्रेत्य आह लेकिन वेद में जो स्वतः प्रमाणभूत वेद है उसमें तत्नी अप्रामाण्यम न च युक्त तो वेद में अप्रामाण्य युक्त नहीं है का मतलब अनुचित है वेद में अप्रामाण्य मानना इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है के द्वारा कि ननु अत्यल्पम नु अत्यद्यम बहुचात्र चोदित कहते आपने जो शंका की शीम विदार्यतया द्वारा प्राप्त यह वाक्य अनुपन्नार्थक होने के कारण इस प्रवेश वाक्य के आधार पर आत्म एकत्व को जो बताया जा रहा है वो अनुपन्न है ऐसी पूर्व पक्ष की शंका है ना यह शंका कहते हैं बहुत थोड़ी सी है यदि शास्त्रार्थ करते समय सामने वाले को युक्तियों के जाल में फंसाना ही हो तो ज्यादा से ज्यादा वाक्य आ, अर्थ सामने वाले के द्वारा स्वीकृत अनुचित है ये दिखाएंगे तो वह उन सब अर्थों का प्रतिपादन करने में असमर्थ हो करके घबरा करके अपनी हार स्वीकार कर लेगा ना तो भाष्कर भगवान कहते हो आत्म एकत्ववादी जो हम हैं हमें हराने के लिए पराजित करने के लिए आप ने प्रवेश वाक्य में प्रवेश वाक्य के द्वारा प्रतिमान जो आत्म एकत्व रूप अर्थ है इसको अनुपपन्न बताया वेदांत के द्वारा आत्म एकत्व तो स्वीकार किया, एक किया जाता है ना एकात्मा स्वीकार किया जाता है एकात्मवाद तो है वेदांतवाद यह अनुपपन्न बता रहे हो प्रवेश वाक्य में असंगत अर्थत्व तो दिखा करके लेकिन ये आप हमारे ऊपर जो आपत्ति दिखा रहे हो छोटी सी ऊंट के मुख में जीरे के बराबर आप तो ऊंट के मुख में पहाड़ सामने खड़े कर सकते हो उसको परेशान करने के लिए वो छोड़ करके वो तो थोड़ा सा जीरा डाले वो तो ऐसे ही निकल देगा हो ऐसे ही आप कर रहे हो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ननु अत्यल्पम इधम उत्तम चौदयम जो आपने चौदया ने शंका की है प्रश्न किया है ये बहुत थोड़ा सा प्रश्न किया है थोड़ी आपत्ति हमारे सामने खड़ी कर दिया बहुत बड़ी खाई नहीं खोदी है इतना सा गड्ढा खोदा है जिसको हम सहज गति से ही पार कर सकते हैं छलांग लगाने पर भी उस पार न जा सके ऐसी खाई सामने खड़ी कर लें, तब तो माना जाएगा कि समस्या में डाल दिया कैसे आप और समस्या में और अधिक डाल सकते थे और अधिक प्रश्न कर सकते थे तो कहते थे बहुचात्र चोद्यम चोदितव्यम चौदी चौदितव्यम और चौदय पर्यावाचक है चौद्यम यानी प्रश्न तो अत्र यानी वेदांत के प्रतिमान अर्थ विषय अनेको प्रश्न आप कर सकते हैं बहु हुआ अनेक तो कहीं एक प्रश्न यानी आक्षेप आप कर सकते हैं वेदांत सिद्धांत में आप यदि प्रतियमान अर्थ को लेकर के ही आक्षेप करना हो तो वो क्या क्या आक्षेप कर सकते हैं उन्हें बताया जा रहा है आगे अकरणह सन इक्षिता अनुपादा किंचित लोकान असृजत अभ्य समु ृत्य तस्य त मुखादी निर्भि और चाग्दाचना पिपादी संयोजन और थनम तदर्थ गवादी प्रदर्शनमतायतन प्रवेशनमेंलायन वागा तजिघ्रिषास विदारण प्रवेश एव, से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो असंगतता दिखाई जा सकती है वो स्वयं वेदांती बता रहे हैं कि ये ये सब भी आप पूछ सकते थे एक प्रश्न मात्र किया असंगतार्थक विषय का तो ये ग्यारह तो चीजें प्रथम अध्याय में अयुक्तार्थक होगी यदि प्रतीयमान अर्थ में ही तात्पर्य मानेंगे तो तो ये कहते हैं अकर्ण सन ईक्षिता आत्मा को जगत सृष्टा को ईक्षिता बताया गया न पहले स ईक्षत लोकानु सृजा इति तो स ईक्षत ऐसे कई बार वाक्य आए हैं पूर्व में तो शब्द से लेना है जगत स्रष्टा को तो जगत सृष्टा ने ईक्षण किया यानी उसमें ईक्षित्रित्व तो बताया गया तो ईक्षण ये अंतकरण का धर्म है तो ईक्षण कर्तृत्व तो उसमें है का मतलब उसका अंतकरण भी होगा फिर तो अंतकरण है क्या परमेश्वर का है कि नहीं तो परमेश्वर का अंतकरण तो नहीं है तो बिना अंतकरण के ईक्षण कैसे किया ये भी तो आक्षेप किया जा सकता है स ईक्षित इस वाक्य पर भी इस वाक्य का जो प्रतिमान अर्थ है इस पर भी किया जा सकता है आक्षेप प्रश्न कि बिना करण के क्षण कर्तृत्व जगत सृष्टा में कैसे है एक प्रश्न हो सकता है ना? ग्यारह प्रश्न हैं इसमें पहला प्रश्न ये हुआ गिनते रहना दूसरा है अनुपादा किंचित लोकान असृजत ये लोक में देखा जाता है जो बुनकर होता है वस्त्र बुनने वाला वह धागों को लेकर के वस्त्र बनाता है घड़ा बनाने वाला कुम्हा कुम्हार वो मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है ऐसे जगत रूपी एक घड़ा बना दिया ब्रह्मांड रूपी इसको बनाने के लिए मृतिक आदि के तरह कुछ परमेश्वर ने अपने से अलग उपादान को ग्रहण किया क्या उपादान लेकर के नहीं किया जगत का सर्जन जैसे मिट्टी को लेकर के घड़े का सर्जन कुंभकार कुंभकार करता हुआ दिखता है तो फिर भी दूसरी वस्तु का ग्रहण किए बिना ही इतना बड़ा जगत बनाया ये वाक्य भी अनुपपन्नार्थक है यानी युक्ति संगत नहीं है इसके लिए युक्ति के लिए कोई ना कोई दृष्टांत चाहिए तो लोक में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता कि दूसरे को उपादान के रूप में अपने द्वारा सृष्ट कार्य सृज्यमान कार्य के उपादान के रूप में ग्रहण करके कार्य उपादान के रूप में ग्रहण न करके कार्य बनाया हुआ हो ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दिखता है मृतिकादि का अग्रहण करके कुम्हार घट बनाता हुआ नहीं दिखता और यहां पर तो आप कह रहे हैं बिना दूसरी वस्तु का ग्रहण किए ही जगत को बनाया आकाश आदि ये भी अनुपन्न अर्थ है अयुक्त अर्थ है ये दूसरी अयुक्तता बताई गई तीसरी है कि आद, आ, अब लोकों का सर्जन हुआ अंब मरीची मर आप इन इन लोगों का तो फिर ईक्षण किया पर जगत स्रष्टा ने कि परिरक्षक लोकपाल नहीं होंगे तो क्या होगा जगत सर्जन अनुपन्न होगा क्या नाम जगत की रक्षा अनुपन्न होगी वो ऐसा ही नष्ट हो जाएगा बिना परिरक्षक के इसलिए लोकपाल की सृष्टि की तो लोकपाल की सृष्टि के लिए पहले क्या किया तो पहले तो विराड़ को बनाया तो अभ्य पुरुषम समुद्रित अमूर्थयत तो अपशब्द से उपलक्षित पंचभूतों से स्थूल पंचभूतों से क्या किया कि पुरुषम समुद्रित अमूर्यत तो पुरुष का अभिध्यान करके फिर उसे बना दिया क्या नाम पुरुष को एक प्रकार से ब्रह्म भौतिक पुरुष की रचना की यानी कार्यक्रम समष्टि कार्यक्रम संघात बना दिया तो यहां पर बिना शरीर के ये जो हस्त न होने से पंचभूतों का ग्रहण करके फिर उसको पुरुष का आकार देना संभव नहीं दिखता मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाने वाला मिट्टी को लेता है और फिर उसमें अपने हाथ से मूर्ति के उस मिट्टी के पिंड में जैसी मूर्ति बनानी है ऐसे मुख और पा, हस्त आदि अवयवों का निर्माण करता है लेकिन परमेश्वर को तो हसते ही नहीं है तो ये सब कैसे हुआ इसके बिना असंगत है भूतों को लेकर के पुरुष को बनाना का तो मतलब विराड़ की उपाधि बनाना ये तीसरा अनुपन्न है चौथा बताते हैं कि तस्य अभिध्यानात् मुखादि निर्भिन्नम यह भी कहा गया कि फिर उस पुरुष को पुरुष का अभिध्यान करके ही यानी केवल अभिध्यान मात्र से मुखादि का निर्माण कर दिया ऐसा तो नहीं होता हस्तादि के द्वारा निर्माण किया जाता है ये चौथा अनुभवपन्नत्व है और फिर आगे कहते हैं मुखादिभ्य चाग्न लोकपाला तो मुखादि गोलक हुए और उनसे अग्न्यादि लोकपालों की सृष्टि बताई गई ये बिना हस्त रूपकरण के असंभव है अभिध्यान मात्र से और तेजांच अष्टाया पिपा सादी संयोजनम एक दोष बताया जा रहा है कि तेषाम यानी लोकपाला नाम अग्नि लोकपालों को अष्नाया पिपा से जोड़ना तो जोड़ लोक में देखा जाता है दो मूर्त वस्तुओं में वेल्डर भी दो लोहे के टुकड़ों को जोड़ता है वेल्डिंग करके तो दोनों लोहे के टुकड़े मूर्त हैं तो यहां पर तो अग्नि आदि लोकपाल भी अभी स्थूल शरीर इनका न होने से अमूर्त हैं और अष्टायादि ये तो धर्मरूप होने से अमूर्त ही है तो अमूर्तत्वात अष्टायादि को लोकपालादि के साथ जोड़ना ये भी असंगत प्रतीत होता है और तद आयतन प्रार्थनम अग्नि के द्वारा अपने लिए आयतन की प्रार्थना ये भी अयुक्त है अनुचित है और आ, आ, पहले आया था ना अग्नि ने प्रार्थना की करके और तदर्थम गवादी प्रदर्शनम और अग्नियादी के आयतन के रूप में अग्नियादी को परमेश्वर ने गवादी शरीर दिखाए एक गवादी को दिखाना अमूर्त ईश्वर के द्वारा उन अमूर्त लोकपालों को अविकरण अपने अपने गोलक में स्थित ही नहीं हुए हैं तो कैसे वो देखेंगे चक्षु के द्वारा देखा जाता है और ईश्वर भी कैसे उपस्थित कर देगा गवादी को बिना शरीर के ये भी अनुप अनुपन्न अर्थ है आगे कहते हैं शाम यथा यतन प्रवेशनम तो लोकपालों का जब उनको दिखाया गया मनुष्य शरीर तो वे खुश हुए और खुश होकर के मनुष्य शरीर में अपने अपने गोलकों में प्रविष्ट हो गए तो ये कहा कि यथायतनम प्रवेश प्रवेशनम तो मनुष्य शरीर में अपने अपने गोलक में प्रवेश ये यथाएतनम प्रवेशन का अर्थ निकलेगा ये भी अयुक्त अर्थ है बिना शरीर के लोक में देखा जाता है कहीं घर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने वाला मूर्त होता है ये तो अभी सशरीर है ही नहीं तो शरीर लोकपालों का अपने अपने कमरे में मनुष्य शरीर में जो उनके अपने अपने निवास के लिए कमरे निश्चित है गोलक उनके उनमें प्रवेश ये असंगत अर्थ है दूसरा कहते हैं सृष्ट अन्नस्य पलायनम फिर इनके लिए इन्होंने प्रार्थना की कि अर्षनाया पिपाशा से युक्त होने के कारण अन्न की तो अन्न बना दिया बना दिया गया तो विराट के सामने उपस्थित हुआ जो अन्न है वह अन्न जड़ है कि चेतन है निश्चित अन्न जड़ है तो जड़ अन्न का पलायन भी अनुपपन्न है तो कहते हैं सृष्ट अन्नस्य अन्न ये अनुपन्नम ऐसे लगाना क्यों जड़वात और वाघादि भी तज्रिक्षा और भागते हुए अन्न को वागादि के द्वारा पकड़ने की इच्छा ये भी अनुपपन्नार्थ अर्थ है क्योंकि लोक में वजन व्यापार मात्र से अन्न का ग्रहण करने की इच्छा कोई नहीं करता अपितु हस्तादि से परोशे हुए अन्न को ग्रहण करके मुख से मुख में डालता है तो ये हस्त का व्यापार वागादि के द्वारा दिखाना ये भी अनुपपन्न है दि के द्वारा करने की इच्छा ये तत्त सीमा विदारण प्रवेश समम एवं ये सब जो अर्थ है यह और शरीर परमेश्वर के द्वारा सीमा का विदारण जैसे अनुपन्न बता रहे हो और सर्वव्यापक परमेश्वर का प्रवेश जैसे अनुपन्न बता रहे हो ऐसा ही ये सब अर्थ भी अकर्ण सन ईक्षिता यहां इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया अनुपन्न ही है तो ये सब अनुपपत्ति भी तो आप वेदांत मत में बता सकते हो केवल एक प्रवेश वाक्य विषय प्रवेश वाक्य का जो अर्थ है आत्म एकत्व तात्पर्य अर्थ निकल रहा है जो उसमें अर्थ तू दिखा रहे हो विसंगति दिखा रहे हो प्रवेश वाक्य में ढेर सारी अनुपत्तियां आप बता सकते थे ये यहां पर कहा गया कि अत्यल्पम इदम चोद्यम जो आपने प्रश्न किया वो बहुत अल्प प्रश्न है ननु इत्यादि के बाद में टीका है टीका को देखिए चक्षुरादीकरण क्षण प्रसिद्धम तो करण के द्वारा ई क्षण लोक में प्रसिद्ध है और परमात्मा करण रहित होने से परमात्मा का ई क्षण है ये बता सकते थे और मृदादि उपादान वत एव सृष्टित्व तो जो लोक में देखा जा रहा है घड़ा आदि का सृष्टित्व कुंभकारादि में इसलिए कि वह मृदादि उपादान वाले हैं अपने द्वारा सृष्ट आदि कार्य के उपादान कारण से युक्त है मृदादि से उन मृदादि का ग्रहण करके घड़ा आदि को बनाते हुए देख रह, दिख रहे हैं ऐसे परमेश्वर ने किसी अपने से भिन्न जगत के उपादान को तो ग्रहण करके बनाया नहीं इसलिए ये जगत सृष्टित्व जो बताया गया वो भी अनुपन्न है परमेश्वर में तो मृदादि उपादानवत एव सृष्टित्वम और हस्ताभ्याम एव समुद्धरण समुद्धरण मूर्छने वो आद्य पुरुषम समुद्रत अमूर्चय इसके विषय में बताते हैं कि हस्ताभ्याम एवं समुच्छ तो ये हाथ से ही भौतिक उपादान कारणों का ग्रहण होगा और फिर उससे अमूर्त से यानी मूर्ति का आकार दिया जाएगा मूर्त बन किया जाएगा यह हाथ का धर्म है लेकिन परमेश्वर तो अशरीरस्य असंगतम तद असंगतम तो परमेश्वर अशरीर होने के कारण ये सब ईक्षण से लेकर के यहां तक सब अनुपन्न है आगे कहते हैं कि शस्त्रादिना मूर्तेना न नतु अमूर्तात ध्याना मुखादिभ्यो उत्पत्तो वा दूसरा है मुखादि यहाँ तक नतु तो नतु अमूर्त क्या है नतु अमूर्तात ध्यानात मुखादि ध्यानात् यहां तक है तो शस्त्रादि ना मूर्तें तो ये जो सीमा का विदारण किया तो कुछ शस्त्र तो था नहीं परमेश्वर के पास लेकिन लोक में दिखता है कि शस्त्रादि के द्वारा विदारण होता है न तो अमूर्ता तो अमूर्त ध्यान मात्र से ये जो तस् अभिध्यान मुखादि निर्भिन्नम इसके विषय में कह रहा है, तो अभिध्यान मात्र से मुखादि का निर्भेदन नहीं होगा का मतलब विदारण नहीं होगा ये ये भी अनुपपन्न अर्थ है ऐसा आप बता सकते थे वेदांत मत में और आगे कहते हैं मुखादिभ्यो अग्नि आदि उत्पत्तो तस् दहादि यदि अग्नि आदि की उत्पत्ति मुखादि से होगी तोलकोन से तो अग्नि तो उष्ण है ना तो मुख मुख से उत्पन्न होगा तो मुख को जलाएगा कि नहीं जलाएगा गरम गरम चाय की घुट पी लेते हैं तो उससे भी मुख त्वचा कुछ समय के लिए अंदर की जल जाती है दहा हो जाता है ऐसे अग्नि स्वयं प्रकट हो जाए मुख में तो मुख जलेगा नहीं ये असंगत अर्थ है ना कि मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ करके ये दो शाप वेदांत मत में बता सकते थे कि मुखादिभ्यो उत्पत्तो तस्य दहादि सैत आगे कहते हैं मूर्तस्य व अने न संयोजन करतुम शक्यम न अनायादे अमूर्तस्य तो मूर्त जो पदार्थ है एक उसका दूसरे मूर्त पदार्थ के साथ संयोजन हो सकता है <coughs> जो लोहे का उदाहरण दिया था दो लोहे के टुकड़ों को जोड़ सकता है लोहार दोनों मूर्त होने से ऐसे आगे कहते हैं कि मूर्तस्य व अन्यन अन्य न संयोजन तो संयोजन करता दूसरे मूर्त पदार्थ का संयोजन कर सकता है अन्य पदार्थ के साथ लेकिन न अस्नायादे अमूर्तस्य अमूर्त अश्नायादि को लोकपालादि के साथ जोड़ना संभव नहीं होगा ये भी एक अनुपपत्ति है आगे है नाम शरीर सृष्टि पूर्व प्रार्थनाया अयोग तदा गवादी शरीरा भाव तो, तो अभी तो अग्नियादि लोकपालों के शरीर ही उत्पन्न नहीं हुए उससे पहले जगत सृष्टा से आयतन की प्रार्थना जो कर रही है अग्नियादि देवताएं वो अनुपन्न है तो अग्नि नाम देवता नाम यानि अग्नि जो लोकपाल के रूप में सृष्ट देवता है उनका शरीर सृष्टि पूर्वम अभी शरीर बना ही नहीं है तो प्रार्थना या आयोग वो प्रार्थना करना परमेश्वर से आयतन मिश्रक ये अनुपन्न है क्यों कहते तदा गवादी शरीरा भावात जिस समय प्रार्थना की जा रही है गवादी शरीर के निर्माण से पहले उस समय गवादी शरीर ही यानी आयतन ही नहीं है तो अगोलकस्थ करण ये प्रार्थना रूप व्यापार कैसे कर सकते हैं ये अनुपन्न है आगे है स्वयं चरीरत्वात्न अयोग और जगत स्रष्टा स्वयं भी अशरीर होने के कारण उनके लिए गवादी शरीरों का लाना परमेश्वर के द्वारा ये भी अयोग है का मतलब असंभव है अनुपपन्न है अयुक्त है और तेजाम अशरीरत्वात् अमूर्तत्वात् प्रवेश अनुपपत्ति, और तेजाम अशरीरत्वात् अमूर्तत्वात् प्रवेश अनुपपत्ति तेषाम शब्द से लेना अग्नि नाम तो अग्नियादि स्वयं कैसे हैं? तो अशरीर हैं अशरीर होने के कारण अमूर्त है अमूर्त होने के कारण मनुष्य शरीर जब लाया तो वे अपने अपने आयतन में प्रविष्ट हुए करके कहा ना। ये प्रवेश भी उनका अनुपन्न है क्योंकि लोक में जो मूर्त है उसी का प्रवेश देखा जाता है अमूर्त का नहीं अन्नस्य अचेतनस्य पलायन अनुभवपति और अन्न अचेतन होने से उसका अपने अत्ता से दूर भागना भी अनुपपन्न है और वागादी नाम वाघादीना हस्तादिवत वस्वादान असाम्या तैर्जिघ्रीक्षा इति सर्व असंगताथम इतर्थ ये सब असंगतार्थक वाक्य है का मतलब अयुक्त आर्थक वाक्य है प्रतीयमान अर्थ तो इनका अयुक्त ही प्रतीत हो रहा है ना युक्ति विरुद्ध ही प्रतीत हो रहा है तो ये सब भी आप दोष बता सकते थे तो मात्र एक वाक्य में दोष बता रहे हो प्रवेश अनुपत्ति ये तो बहुत अल्प दोष दिखाना हुआ ना ये यहां पर कहा गया अब अस्तुतर ही सर्वम एव इदम् अनुपन्नम ये जो भाष्य में वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है तरह सर्व अप्रमाण अस्तु कश्चित संकते इति तो यहां प्रवेश वाक्य में प्रवेश वाक्य के द्वारा प्रतीयमान अर्थ में अयुक्तता की शंका करने वाले जो हैं उनसे अतिरिक्त अन्य कोई ये शंका कर रहे हैं अस्तुतर ही इत्यादि से इसलिए यहां पर कश्चित शब्द का प्रयोग कर दिया तरही का अर्थ निकलेगा ये सब भी यदि प्रवेश वाक्य के तरह अनुपन्नार्थक ही है तो इन सब को माना जाए अनुपन्नार्थक ही और अनुपन्नार्थक होने से अप्रमाण हो जाएगा युक्ति युक्तिरुद्ध होने से अप्रमाण हो जाएगा युक्ति युक्तिरुद्ध अर्थ का प्रतिबोधक वाक्य अप्रमाण माना जाएगा तर ही सर्वम अप्रमाणम अस्तु तो जितने भी अयुक्त अर्थ के प्रतिपादक वाक्य हैं, वे सब के सब अप्रमाण ही माने जाए इति शंकित शंकत कोई शंका करता है इस प्रकार की यानी पूर्व में जो शंका करने वाला है उससे अलग दूसरा कोई ऐसी शंका करता है अस्तु तरी सर्वम एव इदम् अनुपन्नम यानी इदम् सर्वम अनुपन्नम एव अस्तु तरी का अर्थ है असंगतार्थक होने से हर इदम सर्वम शब्दों से लेना ये अकरण सन ईक्षितादि वाक्य स ईक्षित इत्यादि जो प्रथम अध्याय में आए हुए वाक्य हैं वे सब के सब अप्रमाण ही हैं ऐसा मान लिया जा ये शंका पूर्व पक्षी ने की अस्तु तरी सर्वेदनुपन्नम इसका निराकरण किया जा रहा है तो भाष्य टीका है थोड़ी टीका को देखिए विवक्षितार्थेपि विवक्षिताथेपि विसम प्रजापति सजापतिरात्मनो वपा उदखीदत इत्यादि नाम प्रामाण्य अप्रामाण्यम न इत्यादीनाव अपि युक्त कहते हैं विवक्षिता में इन वाक्यों का प्रामाण्य सिद्ध होने से इन वाक्यों में से कोई भी वाक्य अप्रमाण नहीं है प्रतीयमान अर्थ इनका असंगत होने पर भी जो विवक्षित अर्थ है प्रतीयमान अर्थ का मतलब हुआ शक्ति संबंध से प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ शक्य अर्थ लेकिन जो तात्पर्य अर्थ है उस तात्पर्य अर्थ में कोई अनुपत्ति नहीं है प्रतीयमान अर्थ सर्वत्र विवक्षित अर्थ नहीं होता जहां कोई प्रमाणांतर का विरोध नहीं है वहां पर तो प्रतीयमान अर्थ में ही तात्पर्य माना जाता है मुख्य अर्थ में ही वाक्य का तात्पर्य माना जाता है तो वहां प्रतीयमान अर्थ और विवक्षित अर्थ एक होते हैं लेकिन जहां प्रतीयमान अर्थ का प्रमाणांतर के साथ विरोध प्रतीत हो तो वहां पर प्रतीयमान अर्थ अलग विवक्षित अर्थ अलग ये होगा इसे समझाने के लिए उदाहरण भी बता रहे हैं कि विषम भूष मान लो पड़ोसियों का आपस में विरोध है एक दूसरे का दो पड़ोसी रहते हैं आपस में विरोध है एक दूसरे से बोलते नहीं न कोई संबंध है तो एक पड़ोसी के यहा उत्सव है तो उत्सव में स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है बाहर के लोग निमंत्रित है बहुत आकर के वो भोजन कर रहे हैं लेकिन इनका तो विरोध होने से न इनको निमंत्रण है न ये जाएंगे लेकिन बच्चा जो है दे, देख रहा है कि अच्छी अच्छी वस्तुएं उसको अच्छी लगने वाली बनी है लोग खा रहे हैं तो माता से आग्रह करता है कि वहां भोजन करने के लिए मुझे जाना है जाने दो तो पहले तो समझाती है कई बार और नहीं समझ समझने पर भी कहेगी कि जाओ विष खा लो विषम भूंग तो तुम वहां जाकर के पकवाना नहीं खा रहे हो विष खा रहे हो तो विष खाना हो तो जाओ विष खाने का मतलब है विष जैसे शरीर में प्रविष्ट होने पर जिसके शरीर में प्रविष्ट हुआ उसे मार डालता है ना ऐसे वहां जाएगा कोई जहा निमंत्रण नहीं है वैर है और उस शत्रु के यहाँ जाएगा और दिखेगा खाता हुआ तो बहुत सारा अपमान होगा उसका तो गीता में भगवान ने कहा है ना असंभावित संभावित सचा कीर्तिर मरणादतिर इच्छे थे जो संभावित हैं उसके लिए तो अकीर्ति अयश ये मरण से भी अधिक होता है और लोग ऐसा बोलेंगे खाने के लिए यहाँ यहाँ है तो ये शब्द करने से मरण से भी अधिक दुख होगा ना इसलिए मां कह रही है विषम भूंसु तो विषम भू इस वाक्य का प्रतिमान अर्थ तो असंगत है लेकिन मां का तात्पर्य विष खिलाने में नहीं है पुत्र विष खा ले इसमें नहीं लेकिन ये विषम भूसु वाक्य का तात्पर्य अर्थ है कि वहां मत जाओ वहां का पकवान न खाना विष खाना जैसा है और अपने यहां की सुखी रोटी भी अमृत है सम्मानपूर्वक खा रहे हैं ये अर्थ निकलेगा तात्पर्य अर्थ तो इस तात्पर्य अर्थ में विषम भूंग इस वाक्य का प्रामाण्य है न कि प्रतीयमान अर्थ में प्रतीयमान अर्थ असंगत होने पर भी तात्पर्य अर्थ में यह वाक्य जैसे प्रमाण है ये कहा कि विवक्षितार्थेपि विवक्षिता इत्यादीनाव प्रामाण्य संभवन तो ईसम इस वाक्य का जैसे प्रामाण्य संभव हुआ तात्पर्याथ में ऐसे विवक्षित अर्थ में प्रामाण्य संभव होने से अप्रामाण्यम न अपि युक्तम तो किसी का भी अप्रामाण्य युक्त नहीं है यानी अप्रामाण्य किसी भी वेद वाक्य को मानना अनुचित है वो प्रमाण है कोई कोई प्रतीयमान अर्थ और विवक्षित अर्थ जहाँ एक है तो वहां पर वो एक ही अर्थ प्राम, में प्रामान्य होगा और जहां पर विवक्षित अर्थ अलग है प्रतिमान अर्थ अलग है वहां पर प्रतिमान अर्थ में तात्पर्य उसका न होने से विवक्षित अर्थ में तात्पर्य होने से वह प्रामान्य होगा विवक्षित अर्थ में तो वह अप्रमाण ही होगा क्या ना अप्रमाण नहीं होगा प्रमाण होगा और प्रतिमान अर्थ में माना जाएगा उसका तात्पर्य न होने से अनुपन्न तो आता है तो दोष नहीं है इसे कहते विवक्षित अर्थे न असंगति विवक्षित अर्थ में कोई असंगति न होने से इति द्वितीय दूषयती नेति। तो द्वितीय विकल्प जो है कि विवक्षित अर्थ में असंगतत्व ये द्वितीय विकल्प इसका निराकरण किया जा रहा है बीच में एक वैदिक उदाहरण भी है सप्रजापति आत्मनोपांगदत इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल